आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय जी ने अपने शरीर से भी कुछ शिक्षा ली है उस बारे में शरीर को भी उन्होंने गुरु मान लिया है देखिए सीखने वाले अपने आसपास की हर चीज से सीखते हैं और भगवान दत्तात्रेय हमें बता रहे हैं कि इस जगत में हर वस्तु हर प्राणी एक उपदेश देता है हर परिस्थिति एक शिक्षा गुरु के रूप में हमारे जीवन में आई है हमें उनसे सीख लेनी चाहिए यहां तक कि जिस शरीर में हम बैठे हैं यह शरीर भी हमें शिक्षा दे रहा है पिछली दफा आपने सुना जहां पर दत्तात्रेय जी ने कहा att det här ger oss vikten och värdighetsskola är att döda livet är med det här. Om vi tar tag i det här kroppen och går, så betyder det att vi måste äta sorg på sorg, för sorg är bara i kroppen, eller hur? Andra är bara en sak. Vi är att vi har unko Hamne nne pakad ke mitu hota apne jivon med to hem duchy ki iccha swarup meh dhekta och dhekta ki kiishe bhaagwan hamarhi saahitah karte ha kiishe وہ hamarhi raksha karte ha lekin hem nne shereer ko pakad kar rakha hai jishe ek dinsiyar aur kutte kha jayenge isi liye dattatriyaji nne kaha se asang hokar kab shereer khatm ho कब नहीं खत्म हो जैसी भगवान की इच्छा मैं असंग हूँ शरीर में हूँ तो मैं भगवान की उपासना करूँगा भजन करूँगा इस शरीर के द्वारा तो शरीर के बारे में बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं दत्तात्रेय जी आज कह रहे हैं जायात मजार्थ पशु भृत्त ग्रिहाप्त वर्गान पुष्णाति यत्प्रिय � स्वांते सक्रिच्छमा वरुद्ध धना सादेहा स्वष्टवास्य वीजम वसीदति वृक्षधर्मा बहुत सुंदर श्लोक है और हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से जी कह रहे हैं कि जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है और स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर जाकर घर द्वार भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में सारी उम्र लगा रहता है। बड़ी-बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयु पूरी हो जाने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की � आज जो जगत में प्रवृत्ति है लोगों में उसी की तरफ इशारा है दत्तात्रेय जी का उस समय भी ऐसा होता था है ना उस समय भी सब लोग अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करते थे अपने शरीर का हित करने के लिए शरीर को सुख पहुंचाने के लिए स्त्री पुत्र धन दौलत उस समय हाथी घोड़े होते थे अभी गाड़ियाँ होती ह इन्हीं का विस्तार और इन्हीं का पालन बस एक घर है उससे मन नहीं भरता दो घर बना दे दो से मन नहीं भरता चार घर बना दे जितने बच्चे हैं उनके लिए अलग-अलग मकान बना दे अपने भाइयों को भी मैंने सेटल कर दिया बहुत कुछ सुनने में आता है सारी उम्र पालन पोषण में लगा रहता है और हमारे श्रीमद् � बड़ा माना जाएगा जो धन संचय करके अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन करे, उन्हें तरह-तरह की भौतिक सुविधाओं में रखे तो वो व्यक्ति बहुत महान है। कलयुग में कोई व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि कोई भजन कर रहा है कि नहीं। भक्त को वो पसंद नहीं करेगा। भक्त के ऊपर हमेशा हमेशा ताने मारते रहेंगे सब लोग क्यों क्योंकि यही कलयुग की विशेषता है है ना शरीर का प्रिय करने वाले ही इस जगत में पूजे जाएंगे चाहे अनाचार करके चाहे पाप करके चाहे गलत कामों से जैसे भी क्यों ना हो जिसके पास ज्यादा धन होगा उसी को सब नमस्कार करेंगे उसी को हर जगह आमंत्रित करेंगे उसी को ब उसे बहुत कुछ बुलवाएंगे, हम्म, उसका सम्मान होगा। तो आज पूछ ज्ञान की नहीं है, आज कोई जानना नहीं चाहता है कि ये शरीर वास्तव में दुखों की जड़ है। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि बड़ी-बड़ी कटनाईयाँ सह करके व्यक्ति धन संचय करता है, और जब आयु पूरी हो जाती है, तो जिस शर पूरी उम्र बरबाद कर दी एक बार भी भगवान को नहीं भजा तो वो शरीर नष्ट हो जाता है और जो शरीर धारी है यानी देही है जो आत्मा है उसकी गति तो बहुत बेकार होती है नरक जाता है और उसके बाद जब वापस आता है नरक भोग कर तो 84 लाख योनियों में जा गिरता है तो शरीर तो परंतु जैसे एक वृक्ष होता है ना वृक्ष, वृक्ष क्या करता है? वृक्ष फलता फूलता है और अपने अंदर ढेर सारे बीज पैदा करता है, ढेर सारे बीज बो करके और भी वृक्ष बना देता है। ऐसे ही एक शरीर अनेक शरीर बना देता है और उनके दुख की व्यवस्था कर जाता है, यानी कि एक व्यक्ति अ भौतिक शिक्षा वो लेकर आया समाज में वही शिक्षा बच्चों को देता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो कुछ बनो बनो बनो और इस चूहे दौड़ में आप प्रथम आओ मेडल्स जीतो वहवाही जीतो सर्टिफिकेट्स जीतो सम्मान होना चाहिए तुम हमारा नाम रोशन करो हुँ? तुम्हारा अखबारों में नाम आना चाहिए कि असलियत क्या है? क्या किसी भी शरीर का जो नाम हमने रख दिया वाकई उसका नाम है? कभी नहीं हो सकता। एक शरीर को दूसरे शरीर से अलग करने के लिए हमने नाम का सहारा लिया, है ना? तो उसको भी हम सिखा कर जाते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है, तो कुछ अच्छा बनके दिखाओ। जितना मोटा तुम्हारा पै प उतने ही तुम सफल कहलाओगे जितना तुम बिजी रहोगे ऑफिस में सुबह से लेकर रात तक जितनी मीटिंग्स तुम अटेंड करोगे जितने डेडलाइंस तुम पूरी करोगे उतने ही तुम सफल कहलाओगे जितने तुम्हारे अधीन कार्यकर्ता होंगे जितने ज्यादा उतना ही हमारी नाक ऊंची होगी तुमको देख करके कि हमारी मेहनत सफल हुई अपनी जिंदगी तो गमा दी, लेकिन बच्चे को भी कुछ नहीं सिखाया, और वो भी सारा समय यही सोचता रहा कि हाँ मुझे यही करना है। अगर ऐसा हो गया तो मैं सफल हूँ और ऐसा नहीं हुआ तो मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरी पढ़ाई-लिखाई बेकार हो गई। तब वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को बिकार समझता है और आ उसे पता ही नहीं होता कि अगर कोई इंसान आत्महत्या करेगा, तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति को प्रेत प्रेतयोनी में कम से कम कम से कम एक हजार वर्षों तक रहना पड़ता है, जहां वो हमेशा जलता रहता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, मगर उसके पास शरीर नहीं, कि वो अपनी भूख प्यास मिटा सक क्यों कर जाते हैं क्योंकि हमको आध्यात्मिक समझ नहीं है क्योंकि हमने कभी भी सद्गुरु का आश्रय नहीं किया और उनसे भजन भक्ति नहीं सीखी हमने श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ी श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ा श्री चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ा श्री नहीं पढ़ा हमने कुछ नहीं पढ़ा हम भगवान हम कैसे आए कहां से आए क्या करने के लिए आए क्या करने चले गए कैसे रिहाई है कैसे मुक्ति है क्या हम बंधे हुए हैं कुछ नहीं जाना और यूं ही मर गए आयु पूरी हो गई मर गए तो हमारे आचार्य इस तरह के जीवन को देख करके अपने ही मन को समझाते हुए कह रहे हैं ओ मन देखी सुनी ना बुझो अपना केबा भूमि कोथा होइते जन्मियाचो जियो काते केबा मारे कार घटना गर्व घोर यंत्रणा ते के रखा कोरीलो ताते के खीर राखीलो मार स्तने अज्ञाने एमन ज्ञान स्तन धरी दुग्ध कोथा पेली इसब संधाने एका मात्र एली हेथा स्त्री पुत्र बा कोथा एबे किसे बोलो अपना आमी बोलो जे दे ही देह हिथाई पड़ी बेसे हो केवा आर हो बे आपना कार होए कार बोलो निज प्रभु क्येनो भूलो तीन लोके बंधु मात्र सेई, कहे प्रेमानंद मन भजोशे चरण, माया बंध धान्धा जाबे एई। प्रेमानंद जी यानी हमारे आचारे हमें बता रहे हैं कि हे मन तुम क्या देख सुन नहीं रहे हो अपने आसपास तुम कहाँ थे और कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ? तुमने गर्भ में कितनी भयंकर यंत्रणा सही, कितनी भयंकर वेदना, दर्द, पीड़ा सही, उस भयंकर कालकोट्री में तुम्हारी रक्षा किसने की? और तुम्हारी माता के स्तन में जो रक्त था उसको दूध किसने बनाया? और तुम तो इतने अज्ञानी जब तुम पैदा हुए, तब कहीं स्कूल गए थे क्या? नहीं ना, तब फिर तुम दोनों हाथों में अपनी माता का धर के दुग्ध पान कर लेते थे। ये सब संधान आखिर कहां से आया, किसने दिया? ये किसी ने सिखाया था क्या? माता ने सिखाया या पिता ने सिखाया? भगवान ने सिखाया। और तुम तो एकमात्र थे जब यहाँ आए, अकेले आए। अब यहाँ ये जो तुमने सामान जुटा लिया स्त्री पुत्र और इतना सब कुछ जंजाल इतने सारे संबंधी अब ये बताओ इनमें से किसे अपना कहोगे जब माता के गर्भ में तुम घोर यंत्रणा सह रहे थे तो ये तुम्हारे साथ थे क्या इन्होंने बचाया था क्या तुम्हें इन्होंने रक्षा की थी क्या हम्म अच्छा ठीक है तुमने ये मान लिया कि ये सब मेरे नहीं हैं। तो तुम जिस देह को मैं बोलते हो, क्या वो देह तुम्हारी है? अरे वो देह कब गिर जाएगी यहाँ पर? कब उसका पतन होगा? कब समाप्त हो जाएगी? तब यहाँ किसे अपना बोलोगे? तब क्या तुम्हारी स्त्री तुम्हारे साथ जाएगी? या तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे साथ ज तुम क्या जानते नहीं? तुम किसके हो? कार होए कार बोलो, निज प्रभु क्या भूलो? किसके हो तुम? भगवान के हो। और इन सब को अपना बोलते हो? मेरी स्त्री, मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे हैं? तुम अपने भगवान को क्यों भूलते हो? याद रखो, तीनों लोकों में सिर्फ वही तुम्हारे अपने हैं। सिर्फ और सिर्फ, स हमारे आचार्य कह रहे हैं, अगर तुमको ये मनुष्य देह मिला है भगवान ने कृपा करके, ये मनुष्य देह तुम्हें उपहार स्वरूप दिया है, तो इसमें तुम्हारा एक मात्र कर्तव्य है, भगवान श्रीकृष्ण का भजन करो, तब क्या होगा? तब ये जो माया का बंधन है, जिसमें तुम बंधे हुए हो, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा अगर मनुष्य जीवन तुमने पाया है तो तुम्हें बुद्धि भी भगवान ने दी है यह बुद्धि बड़ी उच्च बुद्धि है यह बुद्धि बहुत ही सुंदर बुद्धि है इसका सदुपयोग करो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा यानी भगवान के बारे में प्रश्न पूछो अपने बारे में जिससे तुम भगवान की राह में बढ़ सकते हो और अपने आप को धन्याती धन्य कर सकते हो, याद रखो।